तीसरा प्रश्न आपने क्या कर दिया है मैं ऐसा आनंदित तो कभी भी ना था शायद इसे ही लोग आपका सम्मोहन कहते कृष्णदास मैं कुछ भी नहीं करता करता तो जा चुका बहुत देर हो गई मेरे भीतर कोई करता नहीं है मैं कुछ करता नहीं और तुम्हें भी यही सिखाता हूं कि तुम भी करता को जाने दो मैं अकरता हूं तुम भी अकरता हो जाओ इधर एक शून्य है उधर तुम भी शून्य हो जाओ और जहां दो शून्य होते हैं, वहां दो नहीं रह जाते दो शून्य एक ही शून्य हो जाता है शून्य दो हों की तीन हो कि हजार हो मिलकर एक ही शून्य बनता है कृष्णदास इधर मैं शून्य हूं उधर तुम शून्य हो रहे हैं इससे आनंद घटित हो रहा है इसलिए जो मुझ में आंदोलित है उसकी तरंगें तुम्हारे तटों को भी छूने लगी इसलिए तुम पर भी बूंदाबांदी होने लगी है इसलिए तुम भी राजी हो गए हो कि मेरा शून्य मेघ तुम पर बरसे बुद्ध ने समाधि को एक नाम दिया मेघ समाधि कहा है कि सदुगुरु ऐसा है जैसा जल से भरा हुआ मेघ और शिष्य ऐसा है जैसे प्यासी धरती धरती की प्यास और भरा हुआ मेघ और दोनों का मिलन हो जाए तो ना तो मेघ को कुछ करना पड़ता ना पृथ्वी को कुछ करना पड़ता लेकिन कुछ होता जरूर है कुछ अनूठा होता है वह अनूठा हो रहा है मगर ऐसा मत सोचना कि मैंने कुछ कर दिया हम कर्म की धारणा के ऊपर नहीं उठ पाते हमारे मन में यह बात बनी ही रहती कि कुछ होगा तो बिना किए कैसे हो सकता है हमारी कर्ता की धारणा इतनी रूढ़ हो गई है कि हम कोई ना कोई कारण खोजते हैं कि हुआ है तो किसी ना किसी कारण से हुआ होगा अकारण तो कोई चीज हम मान ही नहीं सकते कि होती है। और यह सारा अस्तित्व अकारण अकार सारा अस्तित्व बस है चूंकि हम नहीं मान सकते इसलिए हमको ईश्वर गढ़ना पड़ता है ईश्वर यानी करता ईश्वर यानी सृष्टा हम ये नहीं मान सकते कि फूल अपने से खिल रहे हैं कोई खिलाने वाला चाहिए हम नहीं मान सकते कि वृक्ष अपने से बड़े हो रहे हैं कोई बड़ा करने वाला चाहिए तुम परमात्मा को कितना काम सौंप रहे हो एक एक वृक्ष को खींचे और बड़ा करे एक एक फूल को रंगे एक एक तितली के पंखों पर रंग भरे हम मान नहीं सकते कि बिना किए कुछ हो सकता है हमारा अज्ञान ऐसा गहरा है करेंगे तो ही होगा तो हम हर जगह कर्ता की धारणा को थोप लेते हैं किसी ना किसी ने किया होगा कोई ना कोई जरूर इसके पीछे होगा अपने आप कैसे हो सकता है और मैं तुम्हें यही कह रहा हूं दुनिया में दो तरह की चीजें हैं कुछ जो करने से होती हैं वो दो कौड़ी की चीजें धन है पद है प्रतिष्ठा है बाजार है राजनीति है वो करने से होती तुमको ऐसे बैठे बैठे एकदम से जनता आके तुमको प्रधानमंत्री नहीं बना देगी हाथ जोड़े जोड़े जनता के पीछे घूमना पड़ेगा सत्तर अस्सी साल तक जनता के पैर दबाव मालिश करो फिर पैर दबाते दबाते दबाते दबाते एक दिन गर्दन दबाना लेकिन शुरू करना पैर से एकदम गर्दन दबाओगे तो कोई हाथ नहीं रखने देगा अंगुली पकड़ो फिर पहचा पकड़ लेना दबाना हमेशा पैर से शुरू करो इसलिए नेता हमेशा सेवा से शुरू करता है जिसको भी नेता होना है पहले सेवक होना पड़ता है समाज सेवक बस समाज सेवक को देखो कि सावधान हो जाना कि झंडा कहीं ना कहीं छिपाए होगा आगे पीछे थोड़ी देर में झंडा निकाल लेगा और झंडा बिना डंडा के नहीं होता और तुमने इतने दिन तक पैर दबाए तो फिर तुमसे भी पैर दबाएगा तो फिर नाराज मत होना दिल भर के दबाएगा पद चाहिए तो ऐसे ही नहीं मिल जाता आकाश से नहीं उतारा था पद सिर्फ कहानियों में उतरता है पुरानी कहानियों में वो भी आजकल की कहानियों में नहीं पुरानी कहानियों में ऐसा होता है कि किसी राजा का बेटा नहीं तो जोशी उससे कहते हैं कि कल सुबह गांव में जो पहला आदमी प्रवेश करे उसको ही राजा बना दिया जाए वो दिन गए ना अब जोशी हैं ना अब राजा हैं न अब गांव पर कोई द्वार दरवाजे हैं कि पता लगा सको कि कहां से कौन आदमी पहले प्रवेश किया और अकेले दुकेले आदमी तो प्रवेश कर भी नहीं बसों में आ रहे हैं ट्रेनों में आ रहे हैं कैसे तय करोगे कौन पहले कौन पीछे और वो सिर्फ कहानियों की बातें अगर तुम्हें पद चाहिए तो बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ेगी और धन चाहिए तो वो ख्याल छोड़ देना कि जब परमात्मा देता तो छप्पड़ फाड़ कर देता छप्पड़ फाड़ देता देता मेता कुछ नहीं छप्पड़ तो कई कि फटते देखे बाकी और कुछ गिरता करता नहीं खुद अपने खपड़े गिर जाएं और सिर तोड़ने बात अलग वो बातें छोड़ो वैसा कुछ होता नहीं वो सिर्फ कहानियां है मन लुभावनी आदमी ऐसा चाहता है कि हो इसलिए ऐसी कहानियां गढ़ता है आदमी ऐसा चाहता है कि किसी दिन गांव में प्रवेश करूं और गांव कह कि आइए महाराज सिंहासन पे विराची कि एक दिन छप्पड़ खुले एकदम और आकाश से एकदम असरफियां बरसे ऐसा सभी लोग सोचते हैं कि चले जा रहे हैं रास्ते के किनारे मिल गई एक बसनी भरी है सोने की असरफियां ये कल्पना जाल है ये सारी चीजें तो कुछ करने से मिलती हैं इनके पीछे करता चाहिए खूब सघन अहंकार चाहिए लेकिन कुछ चीजें जगत में हैं जो बिना किए घटती और वही असली मूल्यवान है जो चीजें तुम्हारे करने से घटती उनकी कीमत होती मूल्य नहीं होता कीमत और मूल्य पर्यायवाची शब्द नहीं कीमत यानी प्राइस मूल्य यानी वैल्यू कीमत होती है उन चीजों की जिनको हम करते और मूल्य होता उन चीजों का जो हमारे बिना किए घटित होती अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलुका कह गए सबके दाता राम वो धन और पद के संबंध नहीं कह रहे हैं। अगर मल्लूक दास की बात चरण सिंह मान लें तो मामला गया फिर कभी चेयर सिंह नहीं हो सकेंगे चरण सिंह ही रह जाएंगे कहा चरण और कहां, कहां चेयर जरा सोचो भी तो चरण से चले और चेयर पे पहुंचे दास मलुका की बिल्कुल नहीं मानी होगी दास मलुका कितने ही कहते रहे ध्यान ही नहीं दिया होगा कान ही नहीं दिया होगा कि हे मलूक दास तुम चुप रहो अभी ना बोलो लेकिन दास मलुका कुछ और ही बात कह रहे हैं वो इस काम धंधे की दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं वो मूल्यों की बात कर रहे हैं ध्यान प्रेम आनंद ये सारी की सारी घटनाएं आकाश से उतरती हैं अज्ञात से उतरती हैं इन्हें पाने के लिए तुम्हें सक्रिय चेष्टा नहीं करनी पड़ती तुम्हें निष्क्रिय ग्राहक होना पड़ता है इनके लिए तुम्हें स्तृण होना पड़ता है पुरुष नहीं तुम्हें अपने भीतर गर्भ निर्मित करना होता है उस गर्भ निर्माण की प्रक्रिया को ही मैं संन्यास कहता हूं तुम कहते हो आपने क्या कर दिया है मैंने कुछ नहीं किया और तुम्हारा कहना ठीक है क्योंकि तुमने भी कुछ नहीं किया है इसलिए तुम अब और किस पे दोष दो तुमने कुछ किया नहीं और जादू हो गया है तो अब तुम दोष किसको दो मेरी पुरानी गाड़ी बिकी नई गाड़ी आ गई तो बलजीत जो मुझे नई पुरानी गाड़ियां लाता ले जाता है उसने जिसको वो गाड़ी बेची वो पंद्रह साल से विवाहित है दंपत्ति लेकिन बच्चे पैदा नहीं हुए गाड़ी क्या खरीदी स्त्री गर्भवती हो गई फूल मालाएं और मिठाइयाँ और भेंट लेके वो लोग बलजीत के पास पहुँच गए बलजीत बेचारा घबराया सीधा साधा सरदार उसने कहा इसमें अपना कोई हाथ नहीं उसने कहा होगा भगवान का उसने कहा भैया तुम अगर सच्ची बात जानना चाहो तो ये गाड़ी उनकी ये उस दरवाजे पर रही ये भेंट इत्यादि तुम उन्ही को चढ़ाओ फिर अब तो बच्चे भी हो गए और एक झंझट हो गई एक एक नहीं बच्चा दो बच्चे पैदा हुए तब तो बात बिल्कुल पक्की ही है कि हाथ कुछ बड़ा है पीछे चौदह पंद्रह साल से एक नहीं हो रहा था अब छप्पड़ फाड़ के एकदम दो हो गए अब बलजीत मुझे खबर किया है कि वो आते ही हैं आज नहीं कल में यहां मेरा भी कोई हाथ नहीं यह दोष मैं भी नहीं ले सकता और बेचारी गाड़ी का तो क्या कसूर होगा इसमें कोई दोषी नहीं है यह घटना जरूर घटी है और हमारा तर्क यह कहता है कि जरूर कोई ना कोई जिम्मेवार होना चाहिए कहीं ना कहीं जब तक हम जिम्मेवार आदमी को ना पालें तब तक हमारे मन में खुजलाहट रहेगी खुजली चलती रहेगी कि हुआ कैसे आखिर पंद्रह साल से क्यों नहीं हुआ अचानक कैसे हुआ ठीक ऐसी ही हालत तुम्हारी कृष्णदास तुम कहते हो आपने क्या कर दिया भैया मुझे माफ करो मैंने कुछ किया नहीं एक बेटा पैदा हो कि दो बेटे पैदा हो मेरा कोई हाथ नहीं और तुम कहते हो मैं ऐसा आनंदित तो कभी भी ना था सो तुम ठीक ही कहते होगे लेकिन मैं जानता हूं कि प्रश्न उठने शुरू होते हैं कि फिर ये हुआ कैसे अभी तक तो नहीं हुआ था आज अचानक हुआ यहां आकर हुआ तो जरूर किसी ने किया होगा करने की धारणा को छोड़ो हुआ जरूर है ये बात पक्की अगर करने की धारणा रखोगे तो वही भ्रांति पैदा होगी जो तुम कहते हो शायद इसलिए लोग कहते हैं कि आप सम्मोहित करते करने की धारणा अगर रही तो फिर जरूर सम्मोहित कर लिए गए वसीकरण कर लिया गया मैंने कोई जादू टोना कर दिया कि तुम्हें कुछ मूर्छित कर दिया कि तुम्हें कुछ भ्रांतियां पकड़ा दी कि तुम्हें पागल बना दिया लोगों को तो यह भी डर है किसी ने मुझे कहा कि वो यहां आते नहीं खबर भेजी तो उन्हें कहा गया कि आश्रम में तो जा नहीं मत और अगर कभी जाओ भी तो वहां कोई चीज खाना पीना मत क्योंकि वहां खाने पीने की चीजों में मादक द्रव्य मिले हुए जो लोग खा पी लेते हैं बस वो गए काम से पानी मत पीना वहां का क्योंकि उसमें एलएसडी की मारी जुआना की हसीस की अफीम पता नहीं क्या मिला हो क्योंकि वहां जो भी जाता है मस्त होकर लौटता है ऐसी मस्ती तो अफीमचियों में देखी जाती कि भंगेड़ी कि गंजेड़ी इस तरह की मस्ती भले आदमियों में कहीं देखी जाती कि रखते हैं पैर कहीं और पढ़ता है पैर कहीं लोगों का भी तर्क वही है कृष्णदास वो भी ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ किया जा रहा होगा नहीं तो इतने लोग कैसे बंदे चले जाते हैं जबकि सारी दुनिया विरोध कर रही हो जबकि जगह जगह मुझे गालियां पड़ रही हो तब भी कुछ दीवाने हैं कि फिक्र ही नहीं करते लाश संकोच भी होता आदमी को फिर भी चले आते तो जरूर कुछ रस लग गया है कुछ बात ऐसी है कि तलफ सताती कुछ लत पकड़ गई नहीं कृष्णदास न कोई सम्मोहन है न कोई अफीम है न कोई गांजा है न कोई भांग है इधर मैं आनंदित हूं काश तुम इतना ही कर सको कि तुम भी शांत मेरे पास बैठ सको तो निश्चित आनंदित हो जाओगे आनंद बहुत संक्रामक है आनंद से ज्यादा संक्रामक तत्व इस जगत में दूसरा नहीं और तुमने कई बार अनुभव किया होगा किसी नर्तक को नाचते देखा है और बैठे बैठे तुम्हारे पैरों में पुलक नहीं हो आती तुम बैठे बैठे ही कुर्सी पर पैरों से ताल नहीं देने लगते तब तुमने देखा क्या हो रहा है नर्तक ने तुमसे कहा नहीं नाचो नर्तक नाच रहा है तुम्हारे पैर क्यों ताल देने लगे गायक गा रहा है कि मृदंग कोई बजा रहा है कि सितार किसी ने छेड़ी कि तबले पे कोई ताल दे रहा है और तुम भी हाथ से ताल देने लगे कुर्सी पर तुम्हें क्या हो गया है पश्चिम के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताब जुंग ने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया उस सिद्धांत को वो कहता था सिंक्रॉनिस्टी विज्ञान का एक सिद्धांत है कार्य कारण कॉजालिटी के हर चीज का कारण होता है बिना कारण के कोई चीज नहीं होती जुंग ने कहा कि कुछ चीजें बिना कारण के होतीं, उनके लिए हमें एक नया सिद्धांत खोजना चाहिए उसको उसने सिलक्रॉनीसिटी कहा एक लयबद्धता अब जैसे कोई नाच रहा है तो सभी देखने वालों के पैर थाप नहीं देते अगर सभी के पैर थाप दें, तो यह कार्य का सिद्धांत हुआ कोई बच ही नहीं सकता पैर में थाप देनी ही पड़ती जैसे 100 डिग्री तक पानी गर्म किया भाप बनेगा ही बनेगा फिर तिब्बत में गर्म करो कि चीन में कि भारत में कि पाकिस्तान में। फिर पानी ये नहीं कह सकता कि ये पाकिस्तान है, ये पवित्र भूमि पाकिस्तान नहीं पवित्र भूमि तुमको बहुत दिन से भ्रम था कि भारत है पवित्र भूमि जिन्ना ने तोड़ दिया उसने कहा क्या तुम बकवास लगा रखे हो पाकिस्तान पवित्र भूमि नाम ही रख दिया देश का पवित्र भूमि अब और क्या करोगे छोड़ो बकवास पुण्य पावन भूमि भारत देश पाकिस्तान में कुछ जल्दी पानी गर्म नहीं हो जाएगा कि अंठानबे डिग्री पे हो जाए कायद आजम जिन्ना की इतनी भी फिक्र नहीं करेगा पानी और ना ही भारत में कि इतने ऋषि मुनि हो गए कि कुछ तो ख्याल करो कुछ तो लाज रखो बुद्ध महावीर कृष्ण कबीर नानक हजारों ज्योतिर्मय पुरुषों की परंपरा है जरा कुछ तो ख्याल रखो जब तिब्बत में भी 100 डिग्री पे गर्म होते हो तो यहाँ तो पंचानबे डिग्री पर हो जाओ कुछ तो दया भाव रखो लेकिन नहीं पानी 100 डिग्री पर ही गर्म होता है कहीं भी गर्म करो 100 डिग्री पर ही भाप बनता है ये कार्य का सिद्धांत है इसमें कोई अपवाद नहीं होता लेकिन नर्तक नाचे कत्थक चलता हो तो सभी के पैर नहीं थाप देते किसी का देता है पैर थाप किसी का नहीं देता कोई तो ऊबा सा दिखाई पड़ता है कि कब निकल भागे कोई सोचता है ये भी क्या बकवास हो रही ताता थे थे ताता थे थे ये क्या मशा रखा है इसको जंग ने कहा सिंक्रॉनी जो व्यक्ति भी तालमेल में आबद्ध हो जाता है तो कुछ किसी अज्ञात मार्ग से संक्रमित होता है नर्तक से नर्तन दर्शक तक पहुंच जाता है दर्शक के हृदय को आंदोलित कर देता है गायक का गीत तुम्हें रोमांचित कर देता है ठीक ऐसी ही घटना सत्संग में घटती वो परम गीत है परम नृत्य है परम संगीत है अगर तुम कृष्णदास मौन होकर यहां बैठ सको तो बस काफी है ना मुझे कुछ करना पड़ेगा ना तुम्हें कुछ करना पड़ेगा और कुछ होगा और जब कोई चीज होती है बिना किसी के किए तो उसमें मूल्य होता उसकी कीमत नहीं होती उसको खरीदा नहीं जा सकता बेचा नहीं जा सकता उसका कोई बाजार भाव नहीं वह बाजार की वस्तु नहीं और जहां कोई ऐसी चीज घटती हो जो ना तुमने की ना मैंने की जिसको किसी ने भी नहीं किया जो घटी अपने से स्वस्फूर्त वही समझना मंदिर है जहां मूल्य बरसते हैं वही मंदिर है फागुन को है खुद अब तक हैरानी जाने तुमको क्या सूझी सैतानी यह भी कोई वर्षा का मौसम था तुमने पलकों में सावन घोल दिया जैसे तैसे पथ की बाधाओं से बचकर आया मंदिर के द्वारे पर लेकिन आंगन ने ठुकराया मुझको दुश्मन दुनिया के एक इशारे पर जीवन कोलाहल से भर डाला है तुमने बिन सोचे क्या कर डाला है दुख के पग में बेड़ी पहनानी थी उल्टे हाथों का बंधन खोल दिया जी में आता सूरज की आंखों में भोले भाले से भोले भोले से दो आंसू भर दूं मन करता है चंदा के पांव लगूं माथे पर मन का राज मुकुट धर दूं जाने बुन कैसा जाल दिया तुमने मुझको मुश्किल में डाल दिया तुमने तुमको दुनिया का कर्ज चुकाना था बदले में मेरा जीवन तोल दिया सुख तो कोई दुर्लभ सी वस्तु नहीं जब चाहो आदर के बदले ले लो दुनिया को अपनी पावनता दे दो फिर चाहो जिस सिंहासन से खेलो जीवन आंधी बनकर झकझोर दिया मुझको तुमने काजल में बोर दिया मैंने तुमको बेमौसम फूल दिए तुमने जाकर पतझर को बोल दिया मेरी आंखों में सावन घोल दिया फागुन को है खुद अब तक हैरानी जाने तुमको क्या सूझी सैतानी यह भी कोई वर्षा का मौसम था तुमने पलकों में सावन घोल दिया कृष्णदास तुम्हारी पलकों में साबन उतर रहा है तुम्हारी पलकों में फूल उतर रहे हैं, तुम्हारे जाम में फूल ही फूल तैर जाएंगे लेकिन कृत्य की भाषा भूल जाओ न तुम कुछ कर रहे न मैं कुछ कर रहा हूं हां कुछ हो रहा है जरूर हो रहा है खूब हो रहा है भरपूर यही तो रहस्य है सत्संग का यही तो राज है नहीं कोई कुछ करता और जो होने योग्य है हो जाता है जीवन बदलते हैं रूपांतरित होते हैं क्रांतियां घट जाती और ऐसी ही क्रांतियों का मूल्य है जो करने से होती क्रांति दो कौड़ी की जो बिन किए हो जाती अगर मैं कुछ करूं तो तुम पर मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी फिर मुझे तुम्हें आचरण देना पड़ेगा अनुशासन देना पड़ेगा जीवन को जीने की एक सैली देना पड़ेगी फिर मैं तुम्हारा मालिक हो जाऊंगा तुम मेरे गुलाम हो जाओगे फिर तुम काराग्रह के कैदी हो जाओगे मुझे तुम्हारे हाथों में जंजीरें डालनी पड़ेंगी तुम्हारे गले में बंधन डालने पड़ेंगे मुझे तुम्हारी मुक्ति छीन लेनी होगी शायद तुम थोड़े ज्यादा शांत हो जाओ शायद तुम थोड़े कम चिंतित रहो शायद तुम ज्यादा थिर हो जाओ मगर वो थिरता बड़ी महंगी होगी स्वतंत्रता के मूल्य पर जो मिले उस उसिरता की कोई कीमत नहीं और बेड़ियां पहन के अगर थोड़ी शांति भी मिल जाए तो वह शांति वर्णी नहीं मैं तुम्हें आचरण नहीं देता क्योंकि सब दिए गए आचरण बंधन बन जाते मैं तुम्हें अनुशासन नहीं देता क्योंकि सब दिए गए अनुशासन सदियों सदियों में कैदी पैदा किए मनुष्य को मार डाला है मैं तुम्हें स्वतंत्रता देता हूं मैं तुम्हें सत्संग देता हूं बस मैं तुम्हें अपने साथ होने का आमंत्रण देता हूं बस मेरे साथ डोलो मेरी आंखों में झांको मेरे सामिप्य में डूबो मुझे पियो और तुम्हारी स्वतंत्रता अछूती रहे अस्पर्शित मैं तुम्हें कोई शैली कभी ना दूं। तुम्हारी जीवन शैली तुम्हारी ही चेतना से जन्मे और तुम्हारा आचरण तुम्हारे अंतःकरण से प्रकट हो तुम्हारा बोध ही तुम्हारे जीवन में दिशा सूचक बने मैं तुम्हें कोई दिशा ना दूं तो ही यह क्षेत्र बुद्ध क्षेत्र होगा अन्यथा यह भी एक नया कारक ग्रह होगा कारक ग्रह तो बहुत हैं दुनिया में और एक नया कारक ग्रह बनाने की क्या जरूरत है आचरण देने वाले चरित्र देने वाले व्रत नियम उपवास देने वाले तो बहुत हैं दुनिया में उस भीड़ में मैं खड़ा नहीं हो जाना चाहता मैं उस भीड़ से पृथक और मैं भी तुम्हें किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना चाहता मैं तुम्हें व्यक्तित्व देना चाहता हूं ऐसा व्यक्तित्व जो अपने भीतर से जीता है जो अपने प्रकाश से चलता है जो अपने बोध कि अतिरिक्त और किसी बोध को स्वीकार नहीं करता और मैं जानता हूं आश्वस्त हूं कि तुम्हारा बोध जगेगा तो वही होगा जो कृष्ण का था वही होगा जो बुद्ध का था वही होगा जो जीसस का था वही होगा जो मेरा है क्योंकि बोध और बोध में भिन्नता नहीं होती प्रकाश और प्रकाश में भेद नहीं होता दियो में भेद हो सकता है ज्योति में क्या भेद हो सकता है यह कोई सम्मोहन नहीं है कोई जादू नहीं है और फिर भी जादू है जादू है इस अर्थों में कि मैं कुछ कर नहीं रहा तुम कुछ कर नहीं रहे और कुछ हो रहा है तुम किसी को समझाओगे समझा ना पाओगे व्याख्या देना चाहोगे देना पाओगे कुछ अव्याख्य घटित हो रहा है जहां यह अव्याख्य घटित होता है संक्रमित होता है वहीं तीर्थ निर्मित होते हैं वही है काबा वही है काशी वही है कैलाश तुम धन्यभागी हो कि एक नए बनते काबा में तुम्हारा सहयोग है एक नई बनती काशी में तुम्हारे भी हाथ के चिन्ह होंगे इस उठते कैलाश में एक शिलाखंड तुम्हारा भी है अपने को बड़ भागी जानना अपने को धन्य भागी जानना और परमात्मा को जितना धन्यवाद दे सको इसके लिए मानना कि थोड़ा है आज इतना है